ध्यान और आध्यात्मिक जीवन महाजनो सपन था दक्षिण भारत के शैव संत नायन एक मत के अनुसार उत्तर भारत से दक्षिण भारत के शिव उपासना का समावेश तिरुमूलर नामक संत द्वारा किया गया था यह सत्य हो या न हो शिव शिवोपासना सारे भारत में बहुत पुरानी है दक्षिण भारत में शिव शिवोपासना का संबंध नायन कहलाने वाले तिरसठ संतों से है जिनकी प्रतिमाएं तमिलनाडु के सभी महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में पाई जाती हैं वैष्णव आलवरों की तरह शैव संत भी सभी जातियों के थे उनमें ब्राह्मण राजा कुम्हार व्यापारी किसान शिकारी गररिये और मछुए थे इन सभी का काल निर्धारित करना बहुत कठिन है इनमें से महान आचार्य कहलाने वाले चार सर्वाधिक महत्वपूर्ण संत सातवी और नौवीं शताब्दियों के बीच हुए हैं वे थे अपर ज्ञान संबंधर सुंदर मूर्ति और मालिक माणिकवाचकर प्रथम तीन संतों द्वारा रचित स्तुतियां सम्मिलित रूप से देव, देवारम कहलाती है तथा अंतिम संत रचित स्तुतियां तिरुवाचकम कहलाती है इनका दक्षिण के सभी महत्वपूर्ण शैव मंदिरों में गान होता है ये चार संत ईश्वर के प्रति चार विभिन्न भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं अपर ने दास मार्ग का ज्ञान संबंधन ने सतपुत्र मार्ग का सुंदर मूर्ति ने सखा मार्ग का तथा वाचक ने सत मार्ग या ज्ञान मार्ग का अनुसरण किया था इन महान संतों की जीवनियाँ चमत्कारों से पूर्ण है अपर का जन्म अपेक्षाकृत निम्न जाति वल्लाल में हुआ था प्रारंभ में उन्होंने जैन धर्म को अंगीकार किया था किंतु अपनी बड़ी बहन के प्रभाव से वे शैव धर्म में पुनः परिवर्तित हुए उसके बाद उन्होंने अपना जीवन भगवान शिव के गुणगान करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते तथा मंदिर प्रांगण का घास फूस उखाड़ने जैसे क्षुद्र कर्म करते हुए व्यतीत किया उनकी कविताओं में एक उच्च कोटि के मन का परिचय मिलता है एक कविता में वे कहते हैं काष्ठ में अग्नि के समान दूध में मक्खन की तरह ज्योतिष स्वरूप परमात्मा सब में छिपा है प्रेम की मथनी लगाओ और बुद्धि की ढोर और मथो प्रभु तुम्हें धन्य करेंगे दर्शन देकर एक अन्य स्तुति में है वे हमारी माता हमारे पिता भाई और बहन है त्रिलोक के श्रष्टा देवों के प्रिय धन यदि स्मरण करें हृदय में पुष्प नगर में रहने वालों को तो वे अदृश्य रहकर सबकी सहायता करेंगे शब्द शब्द का अर्थ है पिता ज्ञान संबंधर नामक संत द्वारा इस शब्द द्वारा इस संबोधित होने के कारण उनका यह नाम हुआ यह अपेक्षाकृत युवा संत संबंधर ब्राह्मण वंश के थे ऐसा कहा जाता है कि जब संबंधर एक बालक थे तब देवी पार्वती ने स्वयं पृथ्वी पर आकर एक माता की तरह उन्हें खिलाया पिलाया था उसके बाद वे एक विलक्षण प्रतिभा संपन्न बालक तथा महान संत हो गए उनकी मृत्यु मात्र सोलह वर्ष की उम्र में हुई तीसरे महान संत सुंदर मूर्ति थे जिनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था ऐसा कहा जाता है कि विवाह के निर्दिष्ट समय भगवान शिव ने एक वृद्ध के छदेश में उपस्थित होकर उन्हें अपने चिरदास के रूप में मांगा तदनंतर वे दक्षिण भारत में भगवान शिव की स्तुति करते हुए भ्रमण करते रहे कथित है कि उनका देहांत तो भी अवस्था में हुआ। चौथे महान संत थे और अपने यौवन में पांड्या सम्राट के मुख्यमंत्री बने थे एक बार उन्हें घोड़े खरीदने का कार्य सौंपा गया रास्ते में उन्हें शिव जी का गुरु के रूप में दर्शन हुआ तथा तो उनके आदेशानुसार उन्होंने घोड़ों की खरीद के धन को एक शिव मंदिर के निर्माण में व्यय किया अपने मंत्री पद के कर्तव्यों को कर दक्षिण भारत में सबसे लोकप्रिय पुस्तकों में से एक है तथा एक उच्च कोटि की साहित्यिक कृति मानी जाती है तमिल भाषा में एक कहावत है कि जिसका हृदय इन संत की स्तुतियाँ सुनकर द्रवित नहीं होता उसे कोई भी द्रवित नहीं कर सकता उन्होंने दृढ़ एकेश्वरवाद का तथा भक्ति का भगवत प्राप्ति के उपाय के रूप में उपदेश दिया लेकिन उनका भगवत प्रेम ज्ञान विमिश्रित था तिरुवाचकम में वे कहते हैं देश कालातीत अनादि अनंत प्रभु तुम असंख्य जगतों की श्रद्धा पाता संघता हो अनेक जन्मों से मुझे मार्ग दिखाकर कृपा पूर्वक शि और सेवा करवाते मधुर क्षीर की तरह आपका अमृत तुल्य आनंद प्रभक्तों के हृदय को पूर्ण करता बंधन नाशक महाप्रभु यह संपूर्ण महान पुस्तक सृष्टि ईश्वर के स्वरूप जीव के ईश्वर संबंधी अनुभवों के रहस्यों के प्रति गहरी अंतर्दृष्टि से पूर्ण है लेकिन इन सभी के साथ तीव्र भक्ति और प्रोत है निम्नोक्त पंक्तियों जैसे पंक्तियां पुस्तक में सर्वत्र पाई जाती हैं शीघ्रता करो पुष्पमाल से बांधो उनके चरण और कभी न छोड़ो वे चकमा दें तो भी न छोड़ो अद्वितीय प्रभु ने आगमन की घोषणा की मुझे अपना बनाया एक ऋषि की तरह और मुझे दर्शन दिया तिरुवाचकम ग्रंथ में आत्मा जिन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती हुई परमात्मा से मिलती है उनका भी वर्णन है कहा जाता है कि उन महान संत का देहांत 32 वर्ष की उम्र में हुआ शेष संतों में ब्याध कर्णपर और अछूत नंदनार सर्वाधिक प्रसिद्ध है तीन महिला संत भी हुई है जिनमें कार्यकाल, काल सबसे विलक्षण है यौवन में वे अत्यंत सुंदर थी और एक धनी व्यापारी के साथ उनका विवाह हुआ था युवा पति को शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वे अपूर्व पवित्रता और भक्ति युक्त एक संत हैं वह उनके साथ सांसारिक जीवन व्यतीत नहीं करना चाहता था अतः वह चुपके से उस स्थान से चला गया और एक अन्य स्त्री से विवाह कर सुदूर देश में बस गया जब कार्यकाल अमैया ने यह समाचार सुना तो वे उस से मिलने गई लेकिन उनका पति और उसकी नई पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े और उनके परिवार वालों से कहा कि वे उसे देवता समझते हैं जब संत को यह पता चला कि उनका वैवाहिक जीवन अब समाप्त हो गया है तो उन्होंने भगवान शिव से अपने स्वर्गीय सौंदर्य को वापस ले लेने की प्रार्थना की वे तत्काल एक बदसूरत बुढ़िया में परिवर्तित हो गई महिलाएं इस त्याग की महानता को दूसरों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझ सकती हैं उन्होंने अपना अवशिष्ट जीवन तिरवालंगाडू नामक स्थान में संपूर्ण रूप से देहात्म बोध रहित हो तथा भगवान शिव के महान विराट नृत्य कर नृत्य दर्शन करते हुए व्यतीत किया ऐसा कहा जाता है कि स्वयं भगवान ने उन्हें माता कहकर संबोधित किया था चरम लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में अपनी एक कविता में वे कहती हैं हमने मृत्यु पर विजय तथा नरक से छुटकारा पाया है हमने सुबह से कर्मों के बंधनों का अमूल उच्छेद कर दिया है यह सब भगवान के पवित्र चरण कमलों से संयुक्त होने के कारण हुआ है जिन्होंने त्रिपुरा सुर के किले को अपने नेत्राग्नि से भस्म कर दिया था पुराणों में वर्णित तिरसठ संतों के अतिरिक्त ऐसे अन्य संत भी हैं जो परिवर्ती काल में हुए हैं उनमें से एक पट्टीन टार थे जो दसवीं शताब्दी से पूर्व हुए थे वे एक व्यापारी थे तथा समुद्री मार्ग से बड़ा व्यापार किया करते थे एक दिन उन्हें पता चला कि उनका मूल्यवान सामान से लड़ा समुद्री तूफान में फंसा जहाज सुरक्षित बंदरगाह पर पहुँच गया आनंद विभोर हो बंदरगाह पर गए उनकी अनुपस्थिति में एक परिव्राजक संत उनके घर भिक्षा भिक्षा के लिए आए गृह ने उन्हें पति के वापस लौटने तक रुकने और प्रतीक्षा करने को कहा लेकिन वे रुके नहीं इसके बदले में एक छोटा बक्सा छोड़कर वहां से चले गए पट्टिन तार के लौटने पर उनकी पत्नी ने वह बाक्स उन्हें दिया उसे खोलने पर उसमें केवल एक टूटी हुई छेद रहित सुई मिली अचानक उसके मन में यह सत्य प्रकाशित हुआ कि मृत्यु के बाद एक छेद रहित सुई जैसी मूल्यहीन वस्तु भी उसके साथ नहीं जाएगी उन्होंने तत्काल अपनी संपत्ति गरीबों को बांट दी संसार त्याग दिया और एक परिव्राजक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने लगे एक दूसरे व्यक्ति जो पहले राजा थे उनके साथ हो लिए और दोनों अनेक वर्षों तक भजन गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहे